राम रत्न कितकुंडलयुत केयू रहा तबमबल सिंहा सनस्थ विभूं सुग्रीवादिहरीश्वर सुरगण संसेव्यमानं तदा विश्वामित पर शरादि मुनि संस्तुयम भजे न रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम बदमी चवा नखिला भक्ति प्रयुपुंगवनिर्भरा मे का दोषरित Guru mana sanchar <coughs> nama kamalana. namah kamalama nindine namah kamalpa dada namaste कमल यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुमह प्रपद्ये देवादिदेव देव बृंद देव, वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र पादार बिंद मकरंद मधुप महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा My yogi did hear Gobind. सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि सुखाए दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा मानव देह कर्म देह है और जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता और जीव अनादि है अत प्रत्येक जीव आनंद प्राप्ति एवं दुख निवृत्ति के लिए ही संकल्प से लेकर कर्म तक करता रहता है साथ साथ बयालीस भागवत किंतु न दुख निवृत्ति होती है न आनंद प्राप्ति होती है अपितु दुख की वृद्धि होती जाती है क्योंकि हम कर्म तो करेंगे ही अगर कर्म बंधन से मुक्त होने का कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन वाला कर्म तो करना ही पड़ेगा और प्रति जन्म में इसी प्रकार कर्म करते करते हम और बंधते जा रहे हैं जैसे लोग कहते हैं ना मर्द बढ़ता गया ज्यो ज्यो दवा की हम तो आनंद पाने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं और परिणाम उल्टा मिल रहा है बिंदित भूयस तथा एवं दुखम और दुख मिल रहा है भागवत तीन पांच दो अत गंभीर विचार किया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व सनातन तत्व है तीन तत्व ही थे हैं रहेंगे इसीलिए भगवान के नामों में प्रमुख नाम है विश्वकृत विश्वभृत विश्व विश्वरूप, विश्वातीत इतनी सारी उपाधियां हैं भगवान की इन उपाधियों में एक भी उपाधि जीव को नहीं मिल सकती ये केवल भगवान की उपाधियां हैं और उपाधियां तो जीव को भी महापुरुषों को भी मिलती हैं। लेकिन विश्व संबंधी कार्य क्योंकि भगवान ही करते हैं जगत व्यापार बरजम सिद्धांत है और वेदों ने भी बताया है भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपसार अधी भगवो ब्रह्म भृगु वरुण के लड़के अपने पिता से पूछते हैं ब्रह्म भगवान परमात्मा अनेक नाम है हमारे वर्तमान संसार में सब संप्रदायों के अपने अपने नाम हैं हिंदू लोग ब्रह्म परमात्मा भगवान आदि कहते हैं और अरबी लोग अल्लाह कहते हैं फारसी लोग खुदा कहते हैं पारसी लोग अहुल मजद कहते हैं सिख लोग सत्य श्री अकाल कहते हैं बौद्ध लोग बुद्ध कहते हैं और जैन लोग निरंजन कहते हैं अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं यहूदी लोग यहुआ कहते हैं इस प्रकार अनेक अपने अपने नाम हैं भावार्थ सबका एक है क्योंकि भगवान दो चार नहीं होता एक मेवाद्वित ब्रह्म एकम सद विप्रा बहुधा बदंती एकोरुद्रो नी आय तस्थुर योकानी सत ईशनी भी श्वेता चतरोपन अध्याय का दूसरा मंत्र और वेदांत का दूसरा सूत्र है जन्मादस्य जाता इसके भाष्य में शंकराचार्य ने भी मान लिया अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यहाज्ञात सर्वशक्ति तद ब्रह्म इस संसार का प्राकट जिस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ दो शब्द लिखा है शंकराचार्य ने सर्वज्ञ और भाष्य जो किया है और उपनिषदों में उसमें लिखा है वो सर्वज्ञ वर्ज्ञ नहीं है वो तो केवल सत्ता मात्र है और उसके कोई शक्ति भी नहीं है और यहां भाष्य कर रहे हैं सर्वशक्त और सर्वोपिता च इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी ये दो एक तीस नंबर का वेदांत सूत्र है इसमें भी लिखा सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित से तस् वो भगवान सर्वशक्ति से युक्त है अन्यथा शक्ति के बिना सृष्टि कैसे करता तो इस प्रश्न का उत्तर वरुण ने दिया तैत्तरीय उपनिषद में यतो तो वायु मानी भूतान जायंत ये न जाता जीवंत या त्रय क्या विषम विशंति भगु बेटा जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे रक्षा हो पालन हो और जिसमें लय हो ये तीन काम जो करे उसका नाम भगवान परमात्मा ब्रह्म वो संसार में भी है संसार से परे भी है और सबके भीतर भी है सबसे बाहर भी है मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भगवान तो ईश्वरे ब्रह्मणि विरुद्ध ते पदाश्रयत दस तीन उन्नीस भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है है है है निराकार भी भी भी साकार सगुण भी है निर्विशेष्ट भी है सबिशेष भी है सबके भीतर भी है सबसे बाहर गोलोक में भी है सर्व व्यापक भी है विश्वरूप भी है विश्वातीत भी है भोक्ता भी है और योगियों का भी सिरमौर है उसके गुणों को वो भी नहीं गिन सकता न अपने अवतारों को गिन सकता है न ना नामों को न ना शक्तियों को भगवान ने स्वयं कहा है जन्म कर्माधानी संघ सहस्रसा न शक्यंते नुसख्या मनंतत्वान् मयापी दस इक्यावन सैतीस अनंत है मेरे नाम रूप गुण अवतार शक्तियां सत अनंत अनंत सत्य ज्ञान अन्तम ब्रह्म उसका नाम है ये अनंत नमोस्त सहस्रमूर्तये तो इस प्रकार अनेक परिभाषाओं से युक्त तो भगवान है और ये जीव अणु है उन्हीं की शक्ति है उन्हीं का अंश है जैसे सूरज की एक किरण जैसे बहुत बड़े आग के गोले की एक चिनगारी ऐसे एक जीव है ये जीव हृदय में रहता है शरीर के हृदय में वेद कहता है हृदय ही एस आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन सवा एस आत्मा हृदय छादोग्योपनिषद आठ तीन तीन और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना प्रकट किए रहता है आलोम आ नखे छादोग्योपनिषद आठ आठ एक अनुप्रमाणात् कठोपनिषद एक दो आठ एषोणु राषद तीन एक नौ भालाग्रशत भाग्य शतधा कल्पित चाहो जीवस्त विद्य श्वेता शरोपनिषद पांच नौ यानी जीव अणु है हृदय में रहता है और चेतन है और सारे शरीर में व्याप्त रहता है और नित्य है शरीर के नष्ट होने पर जीव नहीं नष्ट होता न आत्मा श्रुतिर नित्यवाच्यताभ्य वेदांत कह रहा है दो तीन सत्रह अजो नित्य शाच्तो यम पुराण कठोपनिषद एक दो अठारह गीता भी कहती है अजो नित्य शाश्वत नैनम छिंद श्राणी नैनम तहति पावक दो तेईस न घटत उद्भव प्रकृति पुरुष भागवत दस सत्तासी अपरिमिता ध्रुआ अन पूरा श्लोक बोलेंगे बहुत समय खराब होगा संक्षेप में समझते चलिए अनंत जीव हैं कुछ भोले भाले अद्वैती कहते हैं ना एक ब्रह्म है सब में वही एक ब्रह्म है मैंने बार बार आप लोगों को बताया है एक ब्रह्म अगर होता तो उसकी मुक्ति हो जाने पर सब की मुक्ति हो जाती लेकिन सब की मुक्ति होने पर भी कोई लाभ ना होता क्योंकि ब्रह्म तो सदा से अकेला था पता नहीं कहां से ये अविद्या आ गई और ब्रह्म जीव बन गया तो फिर जीव बन जाएगा आते हो, एक ब्रह्म बाद तो दिवालियापन का प्रमाण है अब अद्वैत संप्रदाय में भी आगे लोग आचार्य हुए उन लोगों ने कहा नहीं भाई एक ब्रह्म नहीं है अनंत जीव है ये फैक्ट है ये जीव और एक शक्ति है माया जड़ इन दोनों का अध्यक्ष है भगवान ये तीनों स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र केवल भगवान है जीव माया उसके आधीन है इसलिए हम यह भी कह देते हैं बस एक भगवान है और कुछ नहीं अहमेवा समे वोस में हम पहले भी मैं था और मैं ही संसार बन गया मेरे अंदर ये सब जीव थे ये माया शक्ति ये दोनों मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से थे सावरण ब्रह्म का अनुभव करता हुआ जीव था पेंडिंग में तो निरावरण ब्रह्म के अनुभव के लिए इस सोते हुए जीवों को मैंने जगाया और सृष्टि के रूप में प्रकट किया मैं भी साथ में आया तत्सृष्टवा तदेवा अनुप्राविशत साथ साथ आया मैं बाद में नहीं आया, यानी जैसे अंदर पोजीशन थी वैसे ही बाहर कर दिया जैसे प्रलय के पहले संसार था सूर्य, चंद्र मसौधाता यथापूर्व ससर जे दम सपूर्वत भागवत तो भगवान कहते हैं, पहले भी अब मैं अकेला था जब अकेला था ये जीव थे ये कहीं मरे वरे नहीं थे जीव मरते ही नहीं ये सब मेरे अंदर थे अब प्रकट कर दिया जैसे कोई बहुत से बच्चे मक्खी पकड़ लेते हैं यो पकड़ लिया और खिलवाड़ करते हैं देखो मेरी मुट्ठी में क्या है हा देखो मैं जादू करता हूं ये मक्खी उड़ी ऐसे <laughs> ही ये संसार का प्रदय करके समेट लिया और फिर खोल दिया फिर समेट लिया फिर खोल दिया बस मैं ही तो हूं और क्या है न चांतर न बहिर्ज न पूर्वम ना पिचा पूर्वा परम बहिश्चांतर जगचो जगतो यो जगत जगत भी मई हूँ और जगत से परे भी मई हूँ जगत के पहले भी मई था जगत के बाद में भी मई रहूंगा और जब जगत है तब भी मैं उसमें हूं लेकिन एक अंतर है याद रखना भगवान के बिना संसार नहीं रह सकता संसार के बिना भगवान रह सकते हैं भगवान के बिना जगत नहीं रह सकता देखो यो समझो भगवान है मिट्टी मिट्टी मिट्टी भगवान है मिट्टी और संसार है घड़ा सुराही मिट्टी ही सुराही बना है लेकिन सुराही के बिना भी मिट्टी है महाप्रलय में देखो संसार नहीं रहता वो भगवान है लेकिन भगवान के बिना संसार कहा से किस कौन बनाएगा कहां से आएगा वो यानी सुराही तो मिट्टी से ही बनेगी मिट्टी के बिना सुराही नहीं लेकिन सुराही के बिना मिट्टी है और सुराही फूटेगी फिर मिट्टी बनेगी वो आगे विचार किया गया कि उस ब्रह्म को भगवान को जानकर प्राप्त करके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है वो विज्ञाता है विज्ञात हार मरे के नीजानिया जानने वाले को किससे जानोगे अरे उसकी पावर से तो जानने का काम करती है बुद्धि अगर बुद्धि भगवान को जान ले तो सुप्रीम पावर बुद्धि हो जाएगी भगवान नहीं रह जाएगा बुद्धि के अंडर में हो गया भगवान लेकिन भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं और अपनी शक्ति दे देते हैं वो उस जीव उस धर्म को भगवान को जान लेता है प्राप्त कर लेता है उनकी कृपा के तीन मार्ग शास्त्रों ने बताए कर्म ज्ञान भक्ति आपको बताया गया विस्तार पूर्वक कि भगवान के निमित्त जो कर्म हो उससे भगवान कृपा करते हैं भगवान के निमित्त जो ज्ञान हो उससे भगवान कृपा करते हैं यानी भक्ति का मिक्सचर हो ऐसा <coughs> कर्म बंदनीय है ऐसा ज्ञान बंदनीय है भक्ति रहित कर्म अगर विधिवत होगा तो स्वर्ग तक ले जाएगा बस वहां आनंद नहीं ज्ञान भी भक्ति रहित तो होगा तो आत्मज्ञान तक ले जाएगा जबकि उसमें तो अधिकारी होना ही अत्यंत असंभव है तो एकमात्र भक्त का मार्ग ही इस कलयुग में अगर कोई कहे हमें स्वर्ग जाना है हम कर्म करेंगे जी आप कर्म नहीं कर सकते कर्म में जो छे नियम हैं वो इतने कठिन हैं कि आप पालन नहीं कर सकते कलयुग में एक एक नियम हवन करना है हा कहा से लाए हो सामान द्रव्य जव तिल आदि बाजार से खरीदना है किसका पैसा है अरे तमाम सेठो ने दिया है ये सेठ लोग मक्कारी से पैसा कमा कमा के अब तुमको यज्ञ करा रहे हैं इससे यज्ञ नहीं हुआ करता वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सच्ची कमाई से जो द्रव्य आए उससे यज्ञ हुआ करता है और कर्ता पूर्ण श्रद्धा विश्वास युक्त बैठे इस विश्वास से कि जो ये कहा जा रहा है इंद्राय स्वाहा तो इंद्र भगवान आ गए हैं सामने बैठे हैं ये फीलिंग हो उसको अरे कोई नियम नहीं और फिर मैंने आपको बताया था ना कि भक्ति से आप स्वर्ग बड़े आराम से ले लो <laughs> योग से जो सिद्धि है वो ले लो ज्ञान से मोक्ष ले लो सब भक्ति से मिल जाएगा अरे बिना मांगे मिलेगा क्योंकि इन सब का देने वाला भगवान ही जब दास हो गया तुम्हारे अंडर में हो गया भक्ति के अंडर में हो गया तो फिर अप्राप्य क्या रहा भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया कि सबसे प्रमुख भक्ति है रूप ध्यान मन से उपासना मन से प्रेम करो और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब गुरु कृपा और भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति के द्वारा अंतःकरण दिव्य बनेगा तब दिव्य प्रेम देंगे गुरु और भगवान उस प्रेम के अंडर में भगवान रहेगा होगा जो प्रेम तुम करोगे इसके अंडर में नहीं होते भगवान जिस भक्ति के द्वारा तुम अंतकरण को शुद्ध करोगे इसके आधीन भगवान नहीं होते भगवान उस भक्ति के अधीन होते हैं जो भगवत कृपा या गुरु कृपा से मिलेगी और इस भक्ति के द्वारा अंतकरण शुद्ध होने के बाद मिलेगी क्योंकि तुम जो भक्ति करते हो ये तो नकली है नकली है हा? अरे हम आंसू बहा रहे हैं दिन रात अरे आंसू तो बहा रहे हो लेकिन ये सोचो कि तुम्हारा मन माइक है ना अरे माया से बना है इंद्रिया मन बुद्धि सब हां तुम मन का चिंतन तुम माइक है ध्यान दो पूरी बुद्धि लगाओ माइक है मन इसलिए इसका ध्यान भी माइक है हम भगवान का ध्यान बनाएंगे कैसा भगवान है अरे जैसे हमारे मनुष्य होते हैं ऐसे ही है ऐसे ही है वाह वाह वाह ऐसे ही भगवान को देखकर ब्रह्मादिक दीवाने हुए हैं अरे जरा ज्यादा सुंदर होंगे अरे ज्यादा सुंदर तो देवता लोग हैं सबसे सुंदर तो कामदेव है ये माइक शरीर वाला कैसे है भगवान वो तो दिव्य शरीर वाला है हा वो कैसा होता है दिव्य शरीर जरा बुद्धि लगाओ वो तो हमने कभी देखा नहीं क्या बुद्धि लगाओ है। तो फिर तुम नहीं ध्यान कर सकते भगवान का इंपॉसिबल गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान हूं भाई मन जो कुछ सोचेगा सब माइक होगा भगवान का ध्यान तुम कैसे कर सकते हो जब भगवान कृपा करके मन को दिव्य बना देंगे अपनी शक्ति देकर अंतकरण शुद्ध होने के बाद तब भगवान का ध्यान कर सकोगे दिव्य मन से दिव्य भगवान का ध्यान होता है दिव्य आंख से दिव्य भगवान का दर्शन होता है इन आंखों से तो अनंत बार देखा है आपने भगवान को कोई लाभ नहीं हुआ और नुकसान हुआ जब आपने देखा राम को सीता के वियोग में रोते हुए तो क्या सोचा अरे ये आदमी है कोई है तेरी अरे स्त्री खो गई है तो ठीक है लेकिन पेड़ से पूछ रहा है रे ब्रिक्षा, गहन लता युना बीज रामोह व्याकुलात्मा दशरथतनय शोकशुक्रेण दग्ध बिंबोष्ठी चारुने सुविपुघना बद्धनागेन्द्र कांची हासीता कें नीता मम हृदय गो भव कें दृष्टा अरे पेड़ो बताओ तुम्हारे नीचे से तो नहीं गई सीता भला पेड़ बोलेगा इतना दीवाना हो जाए आदमी स्त्री के लिए अपने को भूल जाए को हम ब्रू सके स्वयं स भगवान जा सको राघवा लक्ष्मण से पूछते हैं राम मैं कौन हूं <laughs> तो लक्ष्मण जी कहते महाराज आप हर राघव है अच्छा मैं राघव हूं तुम कौन हो मैं स्मित लक्ष्मण मैं आपका दास लक्ष्मण हूं अच्छा अच्छा तू क्यों जी हम दोनों तो दशरथ के लड़के हैं हा हा महाराज यहां जंगल में क्या कर रहे हैं कांतारे की मिहास महे देव्यागत मृगते देवी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग देवी का देवी जनक आधिराज तनया जनक की पुत्री जानकी को ओ जानकी को ढूंढ रहे हैं। हा जानकी बेहोश हो गए ऐसी हालत में अगर हम लोग आज किसी आदमी को देख लें और कृपालु कहें ये भगवान है तो लोग कहेंगे कृपालु भी गए फुल मैड हो गए इनको भेजो आगरा हो हाँ। हमारे पास दिव्य बुद्धि नहीं दिव्य आंख नहीं दिव्य मैटर नहीं हम कैसे पहचाने कि ये लीला कर रहे हैं भगवान है अनंत बार रामकृष्ण हमको मिले हमने देखा और दिमाग खराब करके लौट आए और महात्माओं के भी बुराई कर दी अरे वो वशिष्ठ है ना वो बूढ़ा बाबा बड़ी तारीफ थी उसकी कि ये ब्रह्मा का पुत्र है बड़ा योगी ज्ञानी है वो कह रहा था ये भगवान <laughs> अरे मैंने आंखों देखा है तो हम जो भक्ति करते हैं उससे अंतकरण शुद्ध होगा भगवान नहीं मिलेगा भगवान दिखाई भी नहीं पड़ेगा भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकते शुद्ध मन से भी दिव्य मन से ध्यान होगा दिव्य आंख से दिखाई पड़ेंगे भगवान तुम मन के द्वारा ही भक्ति होगी ये वाक्य आप लोग रट लें इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन महाप्रभु जी ने कहा अनंत जन्म तुम राम राम श्याम श्याम करो प्रेम नहीं मिलेगा एक अनासंग भक्ति होती है एक सांग भक्ति होती है अनासंग भक्ति इंद्रियों से होती है हाथ से पूजा कर रहे हैं मूर्ति की पैर से मार्चिंग कर रहे हैं बद्री नारायण वगैरा तीर्थों में आंख से दर्शन कर रहे हैं मूर्ति के रचना से गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं नाम कीर्तन कर रहे हैं कान से पुराण सुन रहे हैं वेद सुन रहे हैं गीता सुन रहे हैं ये इंद्रियों का वर्क है ये उपासना नहीं है उपासना माने पास जाना पास किसको जाना है मन को मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष हमने अनंत जन्म क्या किया इतनी हमने लेबर की है इंद्रियों से भक्ति कर करके अगर मन से करते तो अनंत भगवत प्राप्ति हो जाती एक नहीं कितना भगवान नाम लिया होगा हमने अनंत जन्म में एक जन्म में ही हमने लाखों बार कीर्तन में भगवान का नाम लिया कोई रामायण का पाठ कर रहा है कोई गीता का पाठ कोई भागवत का पाठ कोई वेद का पाठ क्या पाठ कर रहे हो ये पाठ क्या बलाय है रसना से पाठ किया जाता है ये भक्ति नहीं है देखो भागवत के बारे में भागवत के अंत में 12वें बारहवें 13वें अध्याय का 18वां श्लोक तक्षृणमन विपठन विचारण परो वेद व्यास ने लिखा सुखदेव परमहंस कहते हैं परीक्षित ये जो मैंने भागवत सुनाया है उसको सुनो चाहे पढ़ो इसके बाद विचारण पढ़ो विचार करो खाली पढ़ो सुनो नहीं और विचार करने के बाद भक्तिया भक्ति करो अरे तुम्हारी क्या हैसियत है वेद व्यास जब अशांत थे एक लाख लोग का महाभारत लिखा गीता लिखा वेदांत लिखा अठारह पुराण लिखे और फिर भी अशांत वेदात वेद सुषण गीताया अ कर्तरी परितापवती व्यासे मुहत्य ज्ञान सागरे हाँ मैं अपने आप जवाब भी दे रहे हैं किंबा भागवता धर्म प्राएण निरूपिता प्रिया परमहंसा अच्युत प्रिया पहलेकंद के चौथे अध्याय का इकतीसवां श्लोक मैंने कर्म वर्णाश्रम धर्म के कर्म का बड़ा निरूपण किया लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं का कथाओं का निरूपण नहीं किया है इसलिए मैं परेशान हूं नारद जी आ गए तुमने कहा भाई क्या बात है मुंह लटकाए हो जी ने कहा आप समझ गए हा समझ गए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम पहले स्कंद के पांचवे अध्याय का आठवां श्लोक आच तुमने भगवान का यशोगान नहीं किया है इसीलिए यह हालत है अब भागवत ग्रंथ देखो, लेकिन लेकिन हा? पहले भक्ति करो और भगवान को देखो उनकी परमिशन लो तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया च यदाश्रयाम या सम्मोहितो जीवा एक साथ चार एक सात पांच भागवत इसलिए भक्ति के बिना कोई कहे हम पुस्तक पढ़ के जप करके और पूजा करके चारों धाम की मार्चिंग करके पैदल सही लड्डू पेड़ा नहीं है भगवत प्राप्ति मन को एक करना होगा मां एकम शरणम ब्रज तस्मा सर्वेशु मनुस्मर युद्य च मन को लगाना होगा एक कथानक है भागवत में सब विद्वान महात्मा पंडित सब बोलते हैं <laughs> मुझे बड़ा आश्चर्य होता है बड़े बड़े श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ कहलाने वाले क्या श्लोक है मृियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो प्यगा धाम किम पुन श्रद्धया घृणन अजामिल मरते समय अपने बेटे का नाम लेता है और भगवान का धाम पा लेता है बैकुंठ का धाम जयत्र पति बैकुंठ गया बेटे का नाम हजामिल बेशागामी था तो उसके सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण तो मरते समय उसने नारायण को बुलाया आप संसार में रोज देखते हैं जब कोई मरने लगता है अरे मेरे बेटे को बुला दो बंबई में है मेरी बिटिया को बुला दो देख लू आखिर में एक बार अब मैं जा रहा हूं <laughs> ऐसे ही अजामिल ने बेटे को बुलाया तो बुलाने के पहले ध्यान भी किया होगा अरे आप किसी को बुलाते हैं तो पहले उसका ध्यान करते हैं हाँ। तो नो धाम लेकिन यह सब गलत है बेटे का ध्यान करता है कोई और बेटे के नाम भगवान का रख ले और बैकुंठ मिल जाए वाह क्या मजाक है भगवान ने गीता में कहा अंतकाले काले चमा में वो स्मरण नंबर एक मुक्ता कलेवरम मुक्ता नंबर दो प्रयात सम्यत्र आठवें अध्याय का पांचवां श्लोक गीता मेरा स्मरण करे और शरीर छोड़े उसका शरीर छोड़वाया जाए जमराज के दूतों के द्वारा जबरदस्ती ऐसा नहीं वो शरीर छोड़े अपनी इच्छा से और मेरा स्मरण करे अंतिम समय में वो मेरे लोक को जाएगा यम यम वाप स्मरण भावम त्यज कलेवरम जिस भाव का स्मरण करके वापिस भाव त्यज्यंतर तौ सदा उसी लोक को प्राप्त होगा बेटे का ध्यान किया मरने के बाद बेटा मिलेगा अरे तुम्हारी क्या हैसियत जड़ भरत शरी के परमहंस ने मरते समय हिरण का ध्यान किया तो हिरण का जन्म हुआ विचारों का तो खाली नाम लेने से क्या होगा तुम्हारा मन कहा है बस एक पॉइंट जहां मन है वो फल मिलेगा जबान कुछ बोले आंख कुछ देखे कान कुछ सुने एक नहीं जहा मन है उसका फल मिलेगा ओ मित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम बार बार अर्जुन से भगवान कह रहे हैं गीता में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़े यानी भगवत प्राप्ति जिसको पहले हो चुकी है मरते समय वही भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ सकता है कंक्लूजन नोट कर लीजिए बिना भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति किए मरते समय भगवान का स्मरण होगा ही नहीं इतना बड़ा कष्ट होता है मृत्यु के समय कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है पहले फिर मरता है तुम तो मूर्छित होने के पहले क्या स्मरण करेगा जहां मन का अटैचमेंट होगा अजामिल का क्या हुआ था अरे भागवत में लिखा है हिंदी में इंग्लिश में तमाम भाषाओं में है पढ़ लीजिए जमदूत आए विष्णु दूत भी आए हा तो जमदूतों को डांटा दूतों ने तुम लोग कैसे आए हम इसको लेने आए हैं जी आप लोग कौन हैं? है जानता नहीं हम लोग कौन हैं? हम लोग भगवान के डायरेक्ट दूत हैं और तुम भगवान के दास के दूत हो जम के मैं इसको ले जाऊंगा ये बेच्यागामी सारे जीवन पाप किया है इसने नहीं देखो भागवत धर्म ये है किसको तुम ले जा सकते हो चेतस्य स्मर तरण आरविंदम जिसका मन भगवान का स्मरण न करे इसने भगवान का नाम लिया है नाम लिया है तो क्या होता है न म्य पासा निर्मुच्य विप्रम मृत्यो मुचत भागवत छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक जम दूतों को भगा दिया और ले गए न ले नहीं गए ले कैसे जाएंगे बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति किए छोड़ गए उसको जब छोड़ गए तो अजामिल ने सोचा अभी जब दूत आए थे और विष्णु दूत आए थे विष्णु तो दूतों ने भगवान की भक्ति की महिमा बड़े जोरों से बताई तो अजामिलो प्यण्य दूता नाम यम कृष्ण यो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यम चुनाश्रयम छठवें स्कंध के दूसरे अध्याय का चौबीसवां श्लोक विशुद्ध भागवत धर्म भी सुना उसने और त्रिगुणात्मक माइक धर्म जो जमदूतों ने बताया वो भी सुना और फिर क्या हुआ भक्तिमान भगवत्याशु नोट कीजिए भक्तिमान तुरंत भक्ति युक्त हो गया उसका मन भगवान ने कहा है न गीता में क्षिप्रम भगवत धर्मात्मा शांतिम निगच्छति अगर मनुष्य पक्का समझ ले तो एक क्षण में भक्त हो सकता है तो भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणा धरे छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का पच्चीसवा श्लोक फिर क्या हुआ उसने निश्चय कर लिया भाष्य मनो नोट करो मन के भक्ति करने को बता गए हैं विष्णु दूत तो धास से मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तन आदि भी नवधा भक्ति के द्वारा मन अब मैं भगवान में ही लगाए रहूंगा मनो से भगवती छठवें अस्कंद के दूसरे अध्याय का अड़तीसवा श्लोक फिर क्या हुआ क्षण संग गाय त्यक्त सर्वाधन छठवें अस्कंद के दूसरे अध्याय का उन्तालीसवां श्लोक उसने निश्चय कर लिया और उठ के बैठ गया और कुरुक्षेत्र गया हरिद्वार जाकर वहां उसने श्री कृष्ण की भक्ति की मन से मन से जब अंतःकरण करण शुद्ध हो गया और भगवत कृपा से दिव्य हो गया तो भगवत दर्शन हुआ तो फिर विष्णु दूत आए अब आए और हाय मम विमान मारूह जयृषि पति पधारो ऐसे स्वागत पूर्वक अजामिल को पुष्पक विमान में बिठाया और बैकुंठ में ले गए ये कहानी है भागवत में लिखी है कैसे लोग भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं सुनाते हैं और समझते हैं आश्चर्य है कृपालु को सा बोलते हैं भगवान का नाम ले लो भाव कुछ भी हुआ करे अरे शंकराचार्य ने कह डाला श्रद्धा भक्तियों अभावे पी भगवन नाम संकीर्तन समस्तम दुरीतम नाशयती भक्तिपूर्वक शंकराचार्य ने कहा बिना श्रद्धा बिना भक्ति के भी भगवन नाम सारे पापों को धो देता है है बिना भक्ति और बिना श्रद्धा के अरे प्रैक्टिकल जो भगवान नाम लेते हैं दिन रात ऐसे भी हमारे देश में है अयोध्या में वृंदावन में राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आदत पड़ गई यही बोलते रहते हैं वो लेकिन जरा धक्का भी लग जाए किसी का मंदिर में ए, देख के नहीं चलता क्रोध ये लोभ ये ईर्ष्या ये, ये द्वेष ये रसना के लिए हलुआ चाहिए रसगुल्ला चाहिए हालत पटीचर अदराज भगवान नाम ले रहे इसलिए कृपालू की राय मानो वेदों की यही राय शास्त्रों की यही पुराणों की यही मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा कि योग जप ज्ञान विरागा <laughs> इससे काम नहीं बनेगा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा कल मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप तो भागवत के पीछे पड़ गए न गीता सुनाते हैं न रामायण तो कल आप लोगों को हम गीता और रामायण विशेष सुनाएंगे बोलिए लाडली लाल की